केवल आप ही कर सकते हैं ऐसा कहते हुए ने हनुमान को उनकी शक्ति के बारे में बताया अपनी शक्तियों को याद करते हुए हनुमान उठे और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर, पर पहुंच गए महेंद्र पर्वत वनस्पतियों जीव जंतुओं से भरा हुआ काफी सुंदर था हनुमान की छलांग से पर्वत दरक गया वृक्ष कांपने लगे, लगे, पशु पक्षी करने आग के गोले की तरह दहक उठी। हनुमान इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए मार्ग में उन्होंने दिशा बदली वे जहां से गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था मैनाक चाहता था कि हनुमान हनुमान कुछ पल यहां विश्राम कर ले। लेकिन हनुमान राम के कार्यों में में लीन थे। रास्ते में उन्हें सुरसा राक्षसी मिली उसका शरीर काफी विराट था वह हनुमान को खा जाना चाहती थी किंतु हनुमान उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आया आगे सिंहकार राक्षसी मिली उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ी थी क्रोधित होकर हनुमान ने उसे भी मार दिया, अब लंका दूर नहीं थी, लंका नगरी देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए लंका सोने की सुंदर नगरी थी उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखा उन्हें सीता सीता का का पता पता लगाना लगाना था। था। इतने विराट नगर में सीता का पता लगाना काफी कठिन काम था। हनुमान ने शाम होने पर लंका में प्रवेश किया वृक्षों डालियों से कूदते फादते पहरेदारों से आंखें बचाकर वे चुपचाप महल में प्रवेश कर गए वे चारों ओर सीता की खोज करने लगे सीता महल में कहीं नजर नहीं आई। तब हनुमान महल से बाहर निकल आए। हनुमान सोचने लगे रावण ने सीता को कहीं गुप्त जगह पर छिपा दिया है किंतु वे सीता से मिले बिना नहीं लौटेंगे अंतपुर के बाहर रावण का स्वर्ण रथ था वे इस रथ को देखकर चकित रह गए तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका की तरफ गया दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे वे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए वहां से उन्हें सब कुछ दिख रहा था किंतु उनको कोई नहीं देख सकता था क्योंकि क्योंकि वे पत्तों में छिपकर बैठे थे रात हो गई अचानक के एक कोने से की हंसी सुनाई पड़ी। वे पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। उन्होंने राक्षसियों के बीच एक शोकग्रस्त दुर्बल दयनीय स्त्री को देखा हनुमान ने निश्चय किया कि यही सीता सीतामा है तभी उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ रावण को आते देखा वे सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे रावण ने सीता को हर तरह से डराया लालच दिया सीता कांप रही थी, पर उन्होंने रावण का तिरस्कार किया रावण ने सीता से कहा तुम मेरी बात मान लो अन्यथा मैं तुम्हारे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सीता उसकी बात को सुनकर बोली दुष्ट राक्षस तेरा अंत निकट है तू मुझे राम के पास पहुंचा दे अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया तब राक्षसिया सीता को घेरकर उसे डराने धमकाने लगी उन राक्षसियों में नाम की एक राक्षसी थी उसने उसने बताया कि कि कल रात उसने एक बुरा सपना देखा है कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई है सीता यह सुनकर विलाप करने लगी उन्हें यह सपना अच्छा नहीं लगा देर रात तक सभी राक्षसिया चली गई अशोक वाटिका में अकेली सीता रह गई। हनुमान पेड़ पेड़ से नीचे उतरना नहीं चाहते थे। पर बैठे-बैठे राम कथा शुरू कर दी। राम का गुणगान सुनकर सीता चौंक पड़ी। उन्होंने ऊपर देखकर पूछा तुम कौन हो हनुमान नीचे उतरे सीता को प्रणाम करके राम की अंगूठी उन्हें दी और बोले हे माता मैं राम का दास हूं उन्होंने मुझे यहां भेजा है सीता ने राम की कुशल पूछी हनुमान सीता को कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे किंतु सीता ने इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा हनुमान ने सीता से विदा ली चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण चूड़ा मणि उतारकर हनुमान को दिया। चलते समय उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया राक्षसों ने इसकी सूचना रावण को दी रावण ने क्रोध में मेघनाद को भेजा मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने हनुमान को बांध लिया और खींचते हुए रावण के दरबार में ले गया रावण सिंहासन पर बैठा था उसके सेनापति ने हनुमान से उसका परिचय पूछा हनुमान ने कहा मैं राम का दास हूं मेरा नाम हनुमान है मैं माता सीता की खोज में यहां आया हूँ रावण क्रोध में हनुमान को मारने उठा किंतु रावण के छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक लिया विभीषण ने कहा नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है आप इसे कोई दूसरा दंड दे हनुमान ने पुनः रावण से निवेदन किया कि आप सीता को सम्मान के साथ लौटा दें। रावण ने हनुमान की की में आग लगा देने आज्ञा दी। राक्षसों ने उनकी पूछ में आग लगा दी हनुमान ने एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते हुए सारे भवन को जला दिया चारों ओर हाहाकार मच गया सीता सकुशल पेड़ के नीचे बैठी हुई थी हनुमान ने सीता को सकुशल देखा और प्रणाम करके राम के पास जाने लगे दूसरे किनारे सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे हनुमान ने बारी बारी से लंका की एक एक बात सबको बताई सभी वानर खुशी में कूदते हुए किश्धा पहुंच गए हनुमान ने सीता का आभूषण राम को दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भाव विवहल होकर राम ने हनुमान को गले से लगा लिया सभी ने निर्णय लिया कि अब लंका पर आक्रमण किया जाए देर रात तक सबने लंका पर आक्रमण की योजना पर विचार किया परंतु वे समुद्र पार करने पर आकर अटक गए बाल राम कथा की आगे की कथा हम जानेंगे अध्याय ग्यारह में